I'm tired of being stuck in a love you can't let go. धर्मशास्त्रश्रुतिक्रह्म विद्या सर्वात्मित्री शांतिपूषा आश्चर्य चारुचरिया जन नयन मनोमोहनी सम आनंद तीर्थम गुरु ममृत मृतम ब्रह्मूर्तमत ब्रह्म वेद ब्रह्म जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्मजी हो जाता है उसको तो जान लेने से हो जाए जानने भर से हो जाए तो वो होता नहीं है पहले से रहता है नशे में एक आदमी को ऐसा लगने लगा कि मैं कुत्ता हूं आप लोगों ने सुना होगा खैर कुत्ता के काटने पर ऐसा जहा करता है कि आदमी कुत्ते की तरफ घुटने लगता है वो। अब उसको ऐसी दवा दी गई कि कुत्ते का जहर उतर गया अरे भाई तुम कुत्ते नहीं हो मनुष्य सारे हाँ मैं तो कुत्ते की तरह नहीं हूं मनुष्य की तरह है हमारे हाथ पांव कुत्ते की तरह नहीं है मनुष्य की तरह है अपने लक्षण का मेघ मिलाया अरे वो तो मनुष्य पहले से ही था अब वो ये सोचे की हारे मैं तो कुत्ते से मनुष्य हो गया आश्चर्य हुआ का नहीं आश्चर्य नहीं हुआ हम तो पहले से ही मनुष्य थे राम से नशे से अपने को तो कुत्ता समझते थे एक आदमी ने कोई नशा पी लिया नशे में उसको लगे कि हम नदी के पार कहीं बिहार जंगल फस गए हैं रो ग चिल्ला अब उसको लोग समझाए कि नहीं तुम जंगल में नहीं हो पीहर में नहीं हो वन में नहीं हो घर में समझे ही नहीं जब उसका नशा उतार दिया गया तब उसने देखा कि घर तो में हूं अब उसको अपने घर में लाने के लिए कोई मोटर में ले जाने की जरूरत नहीं है नदी पार करने की जरूरत नहीं है है ना तो, तो अपने घर में पहले से है उसको जरूरत है सिर्फ नशा उतार देने के ये जो वैदिक विज्ञान है ये जो वेद का सिद्धांत है ये हम ध्यान कर करके वही हो जाएंगे ऐसा नहीं है ये शीतक भ्रमर न्याय नहीं है एक कीड़े ने दूसरे कीड़े को पकड़ा ले जाके दबाया माटी में गाड़ दिया और जो दबा हुआ कीड़ा है वो दबाने वाले का ध्यान करने लगा और फिर वही हो गया तो वो नहीं ध्यान से भी जो स्थिति प्राप्त होती है वो बुनावती होती है ये मनुष्य को ऐसी आदत पड़ गई है जो तो हर बात में अपना बड़प्पन बताता है आप देखना ख्याल करके मनोविज्ञान की दृष्टि से देखना सैनी नजर से देखना आदमी जो बोलता है उसके द्वारा अपनी श्रेया का काम करता है उसके द्वारा अपना बड़प्पन जाने करता है वो सोचते हैं हम तुमसे ज्यादा सद्भाव संपन्न हैं, हम तुमसे ज्यादा बुद्धिमान हैं से ज्यादा तो वेलांत तो तो शास्त्र की दृष्टि से इसको दम्भ बोलते हैं दम ये पाखंड और यदि ये बड़ों के सामने भी हो, है ना? तब तो समझना कि ये पतन का मार्ग है किसी का धूंग छिपा तो रहता नहीं है विद्या का दम धन का तम, निष्प्रियता का तम, सबसे बड़ा तम निष्प्रियता का दम पैरा गुरु के पास रहाइ इसलिए जाता है कि आदमी बनावट करना छोड़े औरों के सामने तो बनावट की जाती है लेकिन गुरु के सामने बनावट नहीं की जाती और किसी भी तरह से अपने बरतन को विचार करना जाहिर करना ये दम्भ की ही कोटी में आता है जो मानी होगा वो दम्भी होगा अपने मान की रक्षा करने के लिए या बढ़ाने के लिए वो तरह तरह से अपने को तो जाहिर करता है यदि अपनी किसी विशेषता को लेकर हम अपना बड़प्पन जाहिर करते हैं तो धन बाहर से आता है तो उसके कारण हम बड़े बन गए तो हम बड़े नहीं हैं धन बड़ा है विद्या प्राप्त हुई उसके कारण हम बड़े हो गए हम विद्वान तो विद्या तो बाहर से छूखी गई है अध्यारोपित है बिल्कुल बड़े बड़े विद्वानों का अंतकरण भी वो कौड़ी का नहीं होता का हम बुद्धि के कारण बड़े हैं हम कुर्सी के कारण पड़े हैं चाहे जब लग जाए हमने एक बात कही थी वो हो गई इसके कारण हम ज्यादा समझदार हैं अरे अभी तो तुम्हारी हजारों बात झूठी पड़ने वाली है एक बात सच्ची हो गई तो क्या हुआ हजारों जो झूठी हुई उसका तो ख्याल नहीं है ये कहते हैं आज हमको भगवान का सपना आया जा लेकिन आपको ये बात भूल जाती है कि कल शाम का आया था परसों तो क्रोध का आया था चौथे दिन लोभ का आया वो तो आके हमको बताया नहीं बदमाशी का आया था बेगमानी का आया था वो तो आके बताया नहीं भगवान <laughs> का, का, तो का सतना आ गया तो अपना बड़प्पन जताने के लिए आए हैं। आया तो आदमी का भी एक लक्षण होता है एक पहचान होती है कोई खन से बड़ा नहीं होता कोई कुर्दी से बड़ा नहीं होता विद्या से बड़ा नहीं होता बुद्धि से बड़ा नहीं होता कर्म से बड़ा नहीं होता ज्ञान से बड़ा नहीं होता क्योंकि वो तो गोबर के बने गणेश उनकी स्थिति कब तक आवाहन किया गया उनमें गणेश बने का और विसर्जन कर दिया गया गणेश बने का कुर्सी पर बैठे तो राजा बन गए हैं और कुर्सी उलट गई तो कंजाल हो गए आपके विचार की आंख से आपकी कौन सी ऐसी विशेषता है जो कभी मिटती नहीं तो है वो विशेषताएं मिट जाती हैं सपने मिट मिट जाते हैं जीवन नहीं मिटता है। मिटने वाली सब चीज सपना है चार दिन की चांदनी है फिर वही अंधेरी रात है और इन को लेकर पहलवान लोग कहते हैं हमारे शरीर के बराबर और किसका है मैंने तो देखा एक आदमी तो हमारा जो गामा से किस्ती लड़ता था गामा से और उसने अपने मुंह से ही बताया कि गामा हमसे डरता है कि हम कहीं उसको पचार न और बुढ़ापे में जब बाबा के आश्रम में आया तो नव से दूध चाहिए था उसको पीने के लिए रोज वो तो देर भर जब हम ठाई से कहेंगे तो जल्दी लोग विश्वास नहीं करेंगे तो बादाम खाने को तो चाहिए था उसको रबड़ी चाहिए थी मदाई चाहिए थी अब मिलता तो था नहीं और पतली पतली शरीर शरीर जो उसने हजारों दंड बैठक हो ना उसके कारण खुद का था, था। तो कहां गया वो शरीर? तो जो सहज है सरल है रिजू है बाहर से आई हुई चीज नहीं है अपना आपका है तब सत्या वो सच जो रंग रोगन से सुंदरता आ रहेगी वो तब तक दिखेगी कपड़े की सुंदरता तब तक रहेगी ये दुनिया के समर्थन इनको यदि आप जान भी लेंगे कि मैं ये हूँ मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ कहीं कर्म का रंग चढ़ा तो कहीं ध्यान का रंग चढ़ा तो कहीं धन का रंग चढ़ा तो कहीं विद्या बुद्धि का रंग चढ़ा है ये सब गोबर की गौड़ी और है ना सुपारी के गणेश है हम लोग हमने बहुत पूजा करवाई है वो बहुत सत्यनारायण की कथा कही है बहुत नवद्रा पूजा है बहुत गौरी गणेश है ये टिकाऊ माल नहीं है इसका अगमान बिल्कुल झूठा है आप जो तो हैं वही जब अपने को जानेंगे तो आपकी ऊंची विशेषताओं पर यदि कोई आक्षेप भी करेगा कोई कहेगा ब्राह्मण नहीं है समाज कोई कहेगा सन्यासी नहीं है पाखंडी है आपको कुछ नहीं लगेगा ब्राह्मण पना भी अपने में आरोपित ही था सन्यासी पना भी अपने में आरोपित सही है है तो ना ये मनुष्य नहीं है पशु है ठीक धन्य है आपकी नजर को हम अपने को मनुष्य कब मानते थे मतलब अपने को हड्डी मांग शाम का घोसला थोड़ी मांगा तो ये पाखंडी लोग अपनी खोल भी छिपा के नहीं रख सकते उनको बचाए रखना भी बड़ा मुश्किल पड़ता है वो बचाई सहज है तो आप जो हैं उस रूप में जब अपने को जानेंगे तो आपने गलत कहनी से क्रम से प्रमाद से अविद्या से मिथ्या ज्ञान से देखिए नाम अलग अलग रखे हो नैयायिक लोग इसको कहते हैं मिथ्या ज्ञान शंकराचार्य ने भी मिथ्या ज्ञान शब्द का प्रयोग किया जैन लोग कहते हैं प्रमाद बहुत लोग कहते हैं अविद्या वेदांति जी अविद्या कहते हैं अपनी परिभाषा में थोड़ा थोड़ा फर्क हो ये जो हमने प्रमाद से मिथ्या ज्ञान से अविद्या से भूल से भ्रम से अपने को आगंतुक विशेषताओं से युक्त करके कृत्रिम बनावटी आगंतु आरोपी से सदवान बने हुए हैं, वैसे हैं, वैसे हैं हम ये है हम वो है और एक कल जाएगी जवानी विस्मृति हो जाएगी विद्या की बुद्धि निकमी हो जाएगी धन नहीं रहेगा कुर्सी कट जाएगी कहा फंसे हो गई सत्य को समझो अंग्रते नहीं प्रत्युत हाँ हाँ लोगों के जीवन को झूठ संचालित कर आप तो तो आपके मन में कभी आता है कि सच बोलने से काम तो ये काम नहीं बनेगा जब झूठ बोलेंगे तब बने तो आपके मन में बड़ा कौन सच की झूठ ईमानदारी से यह काम नहीं बनेगा बेईमानी से बनेगा तो बड़ा कौन है बेईहानी ये जीवन की स्थिति हो गई है तो आप सचमुच हड्डी मांस शाम के पुतले नहीं हैं, आप सचमुच साढ़े तीन हाथ के नहीं हैं, सचमुच आपकी ये उम्र सौ पचास वर्ष की नहीं है सचमुच आप पापी पुरे आत्मा नहीं हैं, सचमुच आप रागी द्वेशी नहीं हैं, सचमुच तो आप स्वर्गीय नहीं है सचमुच आप जन्म मरण में आने जाने वाले नहीं हैं अमृत से आप स्वयं अमृत हैं तम एवं विद्वान अमृत यह भगवती कहती है यदि आप अपने को ऐसा जान ले तम विद्वान अमृत यह भगवती इसी जीवन में आप अमृत हैं हजर है। रहे हैं अमृत तो की हे और जब आप मरने वाली चीजों को अपने साथ लपेटकर, अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के बैठे हैं पता नहीं कब आग लग जाए और रात के देर ये ऐसा जीवन है जो तो आप सचमुच ऐसे नहीं हैं और इस भूल को छोड़िए क्रम को छोड़िए इस भटकने को छोड़िए आप जो हैं वह अपने को जानिए ना जानने से आप ऐसे हो रहे हैं इसलिए ऐसे हुए नहीं हैं ऐसा केवल है ना मालूम पड़ता है झूठ छोट मालूम पड़ता है हुए नहीं ऐसे ये तो नशा है जो वस्तु अज्ञान से होती है वो सच्ची नहीं होती और जो वस्तु ज्ञान से मिटती है वो सच्ची है ना वो भी सच्ची नहीं होती ये जादू का खेत आप जैसे हैं वैसा होना छिप गया और जैसे नहीं हैं वैसा आपने को जायर कर रहे हैं ये है जादू का खेत भागवत में किसी को माया कहते हैं माया यत्र प्रतीयत न प्रतीय तद विमो माया की पहचान क्या है कि जो हो उसको तो ढक दे दिखाई न पड़े अरे क्या हो गया गायब हो गया गायब हो गया हमारे हाथ में रुपया था गायब हो गया गायब हो, हो गया ये जादू जादूगर हैं अरे हमारे हाथ में तो कुछ नहीं था ये कहाँ से आ गया न हुए को ला दे और हुए को हटा दे आपके ब्रह्म बने को ढक दे और आप में शरीर पना हो शरीर हूं जागृत कर दे जो शरीर नहीं है उसका तो अभिमान जगा दे और जो आत्मा ब्रह्म है उसको ढक दे इसका नाम है माया ये प्रमाद है ये अविद्या है प्रमाद वही मृत्यु हम सुजात कहते हैं प्रमाद का नाम है मृत्यु नवई मृत्युवासि जंतू मौत शेर की तरह आकर किसी को नहीं खाती है मौत प्रमाद बनकर मन में आती है प्रमाद माने अनवधा जो सच है उसका ख्याल न रखना अनवस्थान को प्रमाण हो जाए किसी का नाम मौत है तो ब्रह्म वेद परम एसी आप जानिए आप ब्रह्म वेद ब्रह्मवेद परम एसी तो ब्रह्म है वे ते जानने की चीज और जानना है उसका साधन और अपने आप को ही ब्रह्म रूप में अनुभव कर लेना ये है उसका फल या अज्ञान से ही ब्रह्मता छुट्टी है ज्ञान से ही ब्रह्मता प्राप्त होती है ज्ञान ही उसके लिए साधन है और साथ पैदा होने वाला फल नहीं है यदि फल पैदा होने वाला होगा आहा। तो मिट जाएगा इसलिए स्वयं से सही फल है रोग मिट जाता है स्वस्थता रह जाती है स्वदेश विचार रोकथाम ये बात वेद मंत्र के द्वारा कही गई ब्रह्म तत्व है उसका ज्ञान साधन है और अपनी ब्रह्मता का अनुभव फल है देखो विषय साधन और प्रयोजन तीनों होते हैं बाद सत्य ज्ञान अन ब्रह्म जो वेद निजुत गुहायान सोश्मुते सर्वान् ब्रह्मण सह विपक्षिता ऋचा करती है वेद की ऋचा करती है क्या कहती है ब्रह्म क्या है सत्य ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सत्य की पहचान चार बाग जई बहुत लैयाई वैसे सब कहते हैं जिससे काम बने बन जाए उसका नाम सत्य है खड़े चम पानी पी लेते हैं और क्रिया कार्य और सब उपासक और जोग और साध ये कहते हैं कि जो कारण के रूप में रहे उसका नाम सत्य है कारण कारणार ये दुनिया अपने बीज में रहती है पेड़ क्योंकि अपने अपने बीज में रहते हैं इसलिए बीज में ही जिनकी उपस्थिति होती है वे सत्य होते हैं बीज भी सत्य है और बीज में से निकलने वाले भी सत्य हैं। कारण अवस्था इसको बोलते हैं एक बार का पेड़ बड़ के बीज से ही पैदा होता है आम के बीज से नहीं और आम का पेड़ आम के बीज से ही पैदा होता है बढ़ के बीज से नहीं तो आम का पेड़ आम के बीज में है और बढ़ का पेड़ बढ़ के बीज में है इसलिए आम भी सत्य है बढ़ भी सत्य है उसका बीज भी सत्य है उपनिषदों की जो प्रणाली है वो सत्य की इस परिभाषा को स्वीकार तो करती है परंतु जीवों की त्यो नहीं ये क्या है ये जो बताया कि वाचारंभम विकारो नाम दहेयम मृत्यु के तेव ये घड़ा है ये कपड़ा है ये मकान है घट पट मठ खड़ा कपड़ा मकान कुर्सी है मेघ है बेंच है ये सब सच्चे हैं क्यों ये सब मिट्टी में से निकले हैं ना तो श्रुति कहती है कि नहीं ये तो अलग नाम है ये घड़ा है ये सकोरा है ये मिट्टी का गला है ये तो नाम है नाम केवल मुंह से बोले जाते हैं इसमें मिट्टी नाम की एक चीज सत्य है वो घड़े की शक्ल में भी है और सकोरे की शकल में भी है भोलए के शकल में भी है कपड़े की शकल में भी है मकान की शकल में भी है मिट्टी सच्ची है और ये जो शकल सूरत रूप-रेखा बनी है वो सब सच्ची नहीं है तो सत्य क्या है बोले जो मिटे नहीं सो सत्य जो बदले नहीं सो सत्य जो वितरित न हो सो सत्य है। हमारी सत्य की परिभाषा केवल काम चलाऊ नहीं है केवल कारण में से निकल जाना ही नहीं है तब जिसमें परिवर्तन न हो सोच सकते भले दूसरे रूप में दिखाई पड़े लेकिन उसमें परिवर्तन न हो विवर्तन हो परिवर्तन न हो वो तरह तरह रूप में दिखाई पड़े आकाश नीला दिखे परंतु कहीं नीला हो न जाएगा अगर आकाश नीला हो जाएगा तो वो मिट जाएगा आज नीला होगा कल काला होगा फिर तेज होगा मिट आकाश ही नहीं रहेगा तो आकाश नीला दिखता है नीला होता नहीं है इसलिए जो सत्य है वो अनेक रूप में दिखता है उसके नाम अनेक होते हैं उसके रूप अनेक होते हैं उसकी आकृतियां अनेक होती हैं, रूप अलग है आकृति अलग है ये नाक का ऊंची होना या चिपकी होना ये आकृति है आकृति सकल है ना और इसका काली होना गोरी होना दाग वाली होना है तो रंग रूप है ना रंग आकृति अलग होती है और रंग रूप अलग होता है तिकोना होना आकृति है अब लाल है कि नीली है कि है। चौकोना होना तिकोना होना गोल होना इसका नाम आकृति है। तो आकृति अलग अलग हो भले और नाम रूप हो अलग अलग भले लेकिन वो तत्व क्या है अनारोपिताकार तत्वम जिसमें आकार का आरोप नहीं किया गया है वो सोना क्या है अच्छा देखो कंगन नहीं है कुंडल नहीं है हार नहीं है डली नहीं है चूरा नहीं है द्रव नहीं है सोना क्या है इनमें से कोई बताओ क्या चीज है क्या सोना कंगन है क्या सोना हार है सोना कुंडल है सबसे न्यारा है कि सोना डली है तो उससे भी न्यारा है चूरा है कहीं चूरे से भी न्यारा है क्या पानी है द्रव है कि नहीं उससे भी न्यारा है अभ्यान करो सोना क्या है जैन और नैयायिक वैसे से ये बोलते हैं परमाणु है, है पुद्गल है तो में जो दिखाई पड़ता है वो देखने वाले के भाव की विशेषता है तक तो चैतन्य से भिन्न रूप में जो स्वर्ण है है ना वो कल्पित है और असली सोना क्या है अपना आत्मा असली सोना है वो। असली सोना चूड़ा नहीं है असली सोना प्रव नहीं है असली सोना सिद्धि नहीं है असली सोना कंगन नहीं है हार नहीं है ये तो सब नाम पर नाम नाम पर नाम पर सत्या और ध्यान गम्य होने से मानसिक अध्यारोर, तो, अध्यारोर तो और अध्यारोह तो और अपवाद के हम बाहर सोना देखते हैं इसलिए मन में उसका ध्यान करते हैं यदि बाहर से सोने का संस्कार आया न होता तो दीपक सोने का ध्यान ही नहीं होता भीप से बाहर बाहर ऐसी भीपत हम अधिकार संस्कारों का परिवर्तन हो रहा है परावर्तन हो रहा है विनिमय हो रहा है अब जरा बाहर भीतर से आरोपित आकार का चिरफ्तार करके उसका गरितग करके देखो क्या रहता है मैं नहीं हूं ये तो बोल नहीं पक जो है सो ही है उसी को स्पर्ति बताती है उसी को स्फूति बताती है वही जो रहता है ना मैं का मैं का माखक मैं का मुंबा जहाँ मैं मैं मैं मैं सब टूट तो जाता तो है इकाई इकाई इकाई अलगा अलगा अलगा अभी जहाँ सब टूट जाते हैं वो जो सार सरकट तो है सारं तो सरकट नहीं रहता है सोना उसके खंड मनी है एक प्रम्भ रूप से मन है सारंभ विचारो धाम ये जो पैदा होता है और मिटता है विचार है वो केवल जवानी जमा खर्च है नामध्येय वो केवल नाम है मृत्ति काी से सत्य का प्रतिपादन ऐसे ढंग से किया यतो भूतानि जायन्ते जैन जाता जीवंती ये तद वि जिज्ञातस्व त्रह्म ब्रह्मविद द्रांग परमात्म दी ब्रह्मविद परमेदी एक तत्व अद्वितीय तत्व थे ये भी तत्व ये भी तत्व ये भी तत्व एक जगह चुनाव हो रहा था किसी संस्था के मंत्री का तो दो प्रश्न थे कि मंत्री कौन का। बने और कार्यालय कहां हो तो दो पश्चिम होंगे मैं उस कमेटी में था विश्व के बाद नंबर एक पक्ष था कि श्याम सुंदर चक्रवर्ती मंत्री होंगे बंगाल कलकत्ते में कार्यालय है एक पक्ष था कमल नैनाचार्य मंत्री होंगे और काशी में कार्यालय रहेगा वोट पड़ा तो लक्ष्मण शास्त्री द्राविड से बैठे हुए जो सभा है महा उपाध्याय लड़ित लक्ष्मण शास्त्री द्राविड तो जब कलकत्ते का नाम आवे तो दोनों हाथ उठाए और जब काशी का नाम आवे तब भी दोनों हाथ और जब चक्रवर्ती का नाम आवे तब भी दोनों हाथ उठावे और आचाद का नाम आवे तब भी दोनों हाथ के साथ तो उनका बोझ किस पक्ष में पड़ा बताओ कट गया ना बिल्कुल कट गया उस बोझ का कोई अर्थ ही नहीं आता जब आपके सामने प्रश्न आता है सत्य क्या है और आप कहते हैं ये ही सत्य ये ही सत्य ये भी सत्य तो आपका पक्ष कहां गया वो तो फी तो भी, भी लगते ही सारे यह जो है ना वो कट गए हो यह भी सत्य यह बीस सत्य अब फी भी को काट तो क्या रहेगा यह है क्या रहेगा सत्य अद्वितीय होता है अनेक सत्य व्यावहारिक होते हैं और अद्वितीय सत्य बारमार होता है और परमाप्त होता है अरे नारायण माने देश देश में अलग अलग सत्य है किसी देश में सत्य ठंडक सत्य है किसी देश में गर्मी सत्य है देखो इस समय किसी देश में दिन सत्य है और किसी देश में रात सत्य है सत्य नहीं क्या सत्य है सत्य की दृष्टि से देखा जाए तो इस समय क्या बोलोगे यदि देश देख के बोलोगे तो कहोगे दोनों सत्य हैं और जब इस देश को देखना भी छोड़ दो है तो दिन रात का भेद बिल्कुल नीचे आया इस समय दिन है कि रात है अच्छा इस समय बरसात है कि गर्मी है कि ठंडक है बोलो अरे कहीं गर्मी है कहीं बरसात कहीं ठंडक है ये कहीं कहीं कहीं ने उनको सत्य कहा, कहा का सत्य थोड़ा वो तो कहीं के सत्य नहीं है व्यावहारिक दृष्टि से कहो तो कहो सब सत्य है और परमार्थ दृष्टि से कहो तो कोई सत्य नहीं तो ईश्वर कृपा से सत्य की पहचान करने पड़ती है लक्षण जैन रूपेण यद निश्चितम तन्न चरति जिस रूप से जिसका स्वरूप निश्चित हो वो तो अपने स्वरूप को कभी छोड़े नहीं उसका परित्याग न करे उसको सत्य कहते हैं जैन रूपेण जन निश्चितम तन न जिन रूपेण जन निश्चितम्ञ जिस रूप से जिस वस्तु का निश्चय किया गया है वो निश्चित किया गया है वो अपने स्वरूप का परित्याग न करे उसका नाम सत्य और जिन रूपेण जन निश्चितम तज य अन्य है उस किसको कहते हैं अदालत में गवाही हो रही थी वो रात बिहारी बूझ पर मुकदमा करता रहा एक तस्मदीज गवाह जिसने अपनी आंखों से देखा था वो लाया गया था बुराई हो रही थी उसने बताया इन्होंने ऐसे बम गोला बनाया हमने बनाते हुए देखा था कैसे रख और यहाँ ले गए और यहाँ छिपाया हम फिर कह रहे थे कि हम इससे हमें कहा मारेंगे अब वो उधर पहले से बात की चल रही थी कि भाई दो हजार ले ले पांच हजार ले ले कर तो मत सामने आदमी खड़ा था कि पांच दिखाया उसने और जोर लगा कर कहा मैंने तो देखा था अपनी आप से इनको भूल आपके दिखाई देखने का और बम गोले का मुकाबला ता बस साहब सुने नहीं हमारा सपना टूट गया <laughs> तो इतने नहीं हमारा सपना हमारा सपना टूट गया अब अपन विधान बिहारी का वकील करके ना ये तो सपने की बात ये <laughs> तो सपने की बात कह रहा था अब वो डाट पड़ी क्या तुमने ऐसा देखा देखा अब इधर का वकील पूछता है क्यों देखा सपने में देखा कि सपने में देखा, <laughs> <laughs> देखा <को> गई ना <laughs> दे। बदल गई बात बिल्कुल बदल गई तो जिन रूप जन निश्चित सद यह भी चार अनतम इसके चारे जिस रूप में जिसका निश्चय किया गया है उससे अगर वो सद जाए तो उसका नाम अंदर अंतरतम तो देखो ये संसार क्या है जिसमें सब चीजें पैदा होती हुई देखी जाती हैं स्त्री पुरुष चिड़िया ने घर आकर बढ़ा पका कुछ दिन रहते हुए भी देखे जाते हैं फिर बदलते हुए भी देखे जाते हैं आजकल तो जवानी बुढ़ापा बदल जाए तो क्या स्त्री पुरुष बदल जाते हैं औरत मरद हो जाती है भरद औरत हत्या तो कर बदलते हुए दिखाई पड़ते हैं और मरते हुए दिखाई पड़ते हैं तो तो ये पैदा होने वाला पूरे दिन रहने वाला बदलने वाला मरने वाला ये जो रूप है ये व्यधिकरत रूप है ये व्यधिकारी रूप है और फिर रूप कौन सा है जो उसमें मैटर है मसाला है लो तत्व है इन सब आकारों का आरोप जो उस पर है थोपे गए हैं ये आकार बनाए गए हैं तो, दुनिया में तो पसीदा से भी शक्ल कड़ी जाती है लकड़ जाती तो लकड़ी है पर कर लिया हाल भी दिया जाता है पका भी ली जाती है कई तरह के रूप होते हैं परंतु उसमें जो एक ऐसी सत्ता है एक तो सत्ता सामान्य होता है सब में एक सी सत्ता सत्ता अस्तित्व उसमें जो एक शक्ति है जो बदलती नहीं है अस्तित्व है जरा उस ध्यान दें वो क्या चाहिए बोले उसका नाम है ब्रह्म गर्द विधि के ये दुनिया का जितना रूप सुन रहा है मिट्टी पानी हवा, आसमान मैं दूध यह जितने रूप अनुभव गोचर होते हैं साक्षी के विषय होते हैं जिनको हम व्यवहार में कल्पना में उपासना में ध्यान में हैं, मन की एकाग्रता में जितने रूपों को जान सकते हैं वे सबसे सब मन गंत होते हैं भाई हमें एक विदेश मंत्र आपको सुनाते हैं उसमें ये कहा है कि ये संसार विश्व करते हैं और ठीक तो है, तो है तो लिखा है विश्व सत्य तो है ये सत्या लिखा है मृत्यु का सत्य व्यक्ति ही गलत है मृतिका सेव सत्य न घटा दी देख ने ही लिखा है या तो दोनों सत्य या तो दोनों झूठ तो बोले मैं एक है सत्य तो एक है सत्य से सत्या एक से सब से कहा ज्यादा वर्ण चक्षुश चक्षु हू परमात्मा क्या है आंख की आंखें आंख से दुनिया देखती है जो आंख को देखता है वो तो परमात्मा मन को मना हा मन से दुनिया मालूम पड़ती है जिसको मन मालूम पड़ता है स्रोत्र से स्रोत्रा कान से सब सुनाई पड़ता है जो कान को सुनता है कान को जानता है वाजो जो हवा जा वो जो आत्मा है वो कैसा है यही जो देखता है आपको आप से जो आंख से देखता है और आंख को देखता है जो कान से सुनता है और कान को सुनता है जो बाणी से बोलता है और जो बाणी को तो बोलता है और जो मन से सोचता है और जो मन को सोचता है वो आख का सार कान का सार त्वचा का सार नाटिका का सार वो देवता का सार वो मन का सार जो अपना आपा है अपन पाए हो उसकी रूपरेखा उसका स्वरूप क्या है वो श्रुति बताते हैं कोई सोच के नहीं जाता क्योंकि अपनी पूर्णता अपने को स्वयं दृष्टिकोण कर नहीं होती उसको दिखाने के लिए एक इशारा एक संकेत चलिए है वो तो संकेत है वाक्य उसका भी एक व्याकरण रहे हैं, यहां एक सज्जन बैठे हैं उनका नाम सीताराम है आप आंखों आप आंखो देखते हैं पहचानते तो हैं कौन है कल्पना करो टोपी वाला है बाल वाला है वाला है तो काला है घोड़ा है देख रहे हैं ये आंखों के भीतर है प्रत्यक्ष होने पर भी अज्ञात हो बिना बताए आपको मालूम करें प्रत्यक्ष तो होकर हो के, हो हो के भी जब वस्तु अज्ञात होती है अपरोक्ष होके भी अज्ञात होती है, स्वयं होके भी जब वस्तु अज्ञात होती है तब उसका ज्ञान कराने के लिए वाक्य की जरूरत पड़ते है। और जो अपने आप को ब्रह्म रूप से ज्ञात करावे उसको तो महावाक्य बोलता है वाक्य नहीं वो महाबात है जिसने आत्मा को ब्रह्मरूप से आ, संकेतित कर दिया इशारे में ला दिया उसका तो नाम महाभारत है तो सत्यम एक सत्य ये समझाया कि वो विश्व का कारण है परंतु विकारी नहीं है बदलने वाला नहीं है परिवर्तनशील नहीं है अब दूसरी बात सुनाते हैं ज्ञान तो ज्ञानम ज्ञान जन्म कोई आत्मा को जड़ मानते हैं वो जड़ से पैदा हुआ चार बात लोग है ना ये चार जड़ भूतों की जो आनुपातिक मिश्रांत से तुम्हारी एक पैदा होती है हर शरीर में अलग अलग रज और ईर्द के मिश्रण से एक जो खास तरह की चेतना उगती है हमने बचपन में अपने देखा हमारे गांव में कई लोग ये अमरूद अमरूद से जो पत्ते होते हैं ना अमरूद के पत्ते और पेड़ों के पत्ते हो उनको पका पका के उनका फाप उठा उनकी हैं कि थाप से पानी निकल जाता था जम जाता था और फिर तो उसमें नशा होता था उसके तो तो पीछे उसको मडक बोलते थे मडको पत्ता खाओ तो कोई नशा नहीं फल खाओ तो कोई नशा नहीं जौ में से नशा निकलता है जब जौ हम लोग खाते हैं अंगूर में से नशा निकलता है जो हम लोग खाते हैं अंगूर खाने से नशा नहीं होगा इतना अंगूर खाओ तब अपने दिन तक भी नशा और उसी में से इतना सा निकला हुआ नशा खा लो तो ये चार पाँच लोग कहते हैं कि ये जो आत्मा है ना जैसे अंगूर में से चौ में से जैसे नशा निकलता है तो ऐसे रज जीव के मिश्रण से है तो ना? एक कुमारी पैदा होते है और वो चेतना के रूप में भविष्य करते है। अभी आत्मा पैदा करने के चक्कर में है कि हम आत्मा होंगे। तो आप लोग उम्मीद कीजिए कि कभी आत्मा किसी में जिक जिसके मुंह में डाल देंगे निकल गए होगी आत्मा और फिर उसके मुंह में एक किसी डाक्टरों की सीसी दिलावेंगे और आत्मा पैदा हो जाएगी एक जरा सी जो भी आत्मा का इंजेक्शन लगावेंगे गुरदे के शरीर में जिंदा हो जाएगा तो वो लोग मानते हैं ऐसा है कोई लोग मानते हैं कि जड़ भी है और अजर सुी काल में आत्मा जड़ हो जाती है और स्वप्न में उसकी आदि चेतना जागृत हो जाती है और जागृत में पूरी चेतना जागृत हो जाती है जड़ाजड़ है जड़ा जड़ है कोई कहते हैं अजड़ है जड़ नहीं है चेतन परंतु परिवर्तनशील मानी नाचवान है क्षणिक है बड़ा मही रहते तो ज्ञानम क्या है वैष्णव लोग कहते हैं ज्ञान माने ज्ञान का करता जानता कोई कहते हैं ज्ञान का कारण कोई कहते हैं ज्ञान जिसका कारण है ज्ञान का अधिकरण कोई बोलते हैं नयायिक लोग बोलते हैं ज्ञान का अधिकरण आत्मा है जिसमें ज्ञान रहता है उसका नाम आत्मा है कोई कहते हैं जो ज्ञान का दुनिया में जो ज्ञान होता है इस ज्ञान का जो कर्ता है उसका नाम ज्ञान है तो कोई कहते हैं ज्ञान एक भ्रम है तो बदलता रहता है बदलता रहता है बदलता रहता, रहता है लेकिन भ्रम बस एक मालूम करना है ऐसे है ऐसे नहीं ज्ञान के बारे में कर्वज्ञ है अंतज्ञ है ज्ञाता है ज्ञान है ज्ञान है बहुत सारे पंथ नहीं है ऐसा भी पंथ है नहीं है ज्ञान नाम तो किसी को तो अब ये जो श्रुति है ये कहती है आत्मा को ज्ञान स्वरूप है तो ये कई तरह से समझाती है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है न ही दृष्टो दृष्टि विपरीत भवति तो क्योंकि ये सत्य है अविनाशी है इसलिए दृष्टा की दृष्टि का कभी लोप नहीं होता ज्ञान मात्रता हमेशा जगती है जिसकी नजर कभी होती नहीं है। नहीं तो आपको मालूम ही नहीं पड़ता कि सुसुक्ति नाम की कोई चीज सोची है कैसे मालूम पड़ा वहां न जाग रहे हैं न सपना देख रहे हैं और मालूम पड़ता है कि वहां न जागृत था न स्वप्न था वो, न तत्र माता भगवती न पिता भगवती वहां माता नहीं है पिता नहीं है डेवा देवा भवंती देरा देरा भवंती वहाँ देवता देवता नहीं है वहाँ देख देख नहीं है अरे वहाँ कुछ नहीं है अरे तो कुछ नहीं है ये कैसे तुमको मालूम हुआ कि वहाँ कुछ नहीं है जरूर तुम थे कहीं छिटे हुए देख रहे थे तुमको ये मालूम नहीं है तुम कहाँ छिटके देख रहे थे परंतु वहां भी तुमने देखा था देखा था वो सुख महात शाम ना सिंह चिधे शाम सब बेचैनी खोकर काम दुपट्टा धो गया था कोई दुख नहीं कोई दुख नहीं कुछ नहीं मालूम पड़ा कोई दुख नहीं कोई सुख नहीं कुछ नहीं मालूम पड़ा कुछ नहीं मालूम पड़ा कुछ न मालूम पड़ा ये किसको मालूम पड़ा इसको उपनिषद में कई तरह से समझाया एक तो ठोस का विवेचन किया अन्नमयम आत्मानम उपसंक्राम की प्राणमयम मनोमयम विज्ञानमय पर मन, गुहा है, है एक गुहा है एक गुहा है अन्न की एक है प्राण की फिर एक है मन की फिर एक है विज्ञान की, की एक है आनंद की ये एकम आनंदमयम आत्मानं उपसंक्रामक उस आनंदमय से भी परे एक है अन्न एक है प्राण एक है मन कर्ण और एक है कर्ता विज्ञान और एक है धोखता आनंदमय उससे भोग रहे चेतना रहे वे कौन होगा ये अपना आत्मा होगा उसको अचेतन कहना तो चेतन करन, चेतन करण अति चेतन में रोह ती नहीं अचेतन कह ये तीन ही जा जो उसको तो अच्छे कहते हैं वही अच्छे है ठीक सर और